ये है मेरी पसंद मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आई हूं हिंदी फिल्मों के कुछ ऐसे गीत जो लोक संगीत पर आधारित हैं और जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं दोस्तों ईश्वर ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तब उन्होंने हमें एक बड़ी अनमोल भेंट दी और वो थी प्रकृति प्रकृति ने हमें सही अर्थ में जीना सिखाया हमारे सुख दुख में साझेदारी भी की जहाँ कहीं हम राह भटके हमें सजा भी दी प्रकृति ने हमें केवल हवा पानी और अनाज ही नहीं बल्कि संगीत की भी भेंट दी कभी हवा में सरसराते पत्तों के माध्यम से तो कभी समुद्र की लहरों से उत्पन्न ध्वनि के माध्यम से कभी गरजते बादल के माध्यम से तो कभी कड़कती बिजली के माध्यम से पंछियों की चहचहाट के माध्यम से तो कभी मानव मन में उठते हुए विभिन्न भावों के माध्यम से जिसे उसने या तो गीत में ढालकर गाया या फिर बजाया या फिर नृत्य के माध्यम से दर्शाया जितने प्रदेश उतनी बोलियां सबके अपने अपने भाव और उनकी अभिव्यक्ति की अपनी अपनी रीत पर इन सबको जोड़ने वाली कड़ी एक प्रकृति जब तक इंसान प्रकृति के करीब रहा उनके व्यवहार और भावों में शुद्धता पवित्रता और निर्मलता बनी रही और इसका एहसास हमें बड़ी शिद्दत से तब होता है जब हम किसी प्रदेश के लोकगीत या लोक संगीत को सुनते हैं उसे सुनते ही हम प्रकृति से जुड़ाव सा महसूस करते हैं आज भले ही शहर के लोग प्रकृति से विमुख हो गए हों पर हमारे आदिवासी भाई बहनों ने अब भी इस विरासत को संजोए रखा है जैसे संथाल नृत्य कालबेल लोक नृत्य छऊ नृत्य धीमसा नृत्य भगोरिया नृत्य और चेराव लोक नृत्य चेराव या बांस नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है और कहा जाता है कि यह नृत्य एक अनुष्ठान से निकला है इस नृत्य शैली में बाँस को जमीन पर क्रॉस फॉर्मेशन में रखा जाता है पुरुष नर्तक इन बाँस को एक लयबद्ध ताल पर टकराते हैं जबकि महिला नर्तकियां बाँस की इन संरचनाओं के अंदर बाहर नृत्य करती हैं इस लोक नृत्य एवं इस शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया था संगीतकार जिमी ने उन्नीस की फिल्म श्रीमती जी के इस गीत में जिसे लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और गाया था आशा भोसले और साथियों ने तो आइए चलते हैं मिजोरम और आनंद उठाते हैं चेराव नृत्य के ताल पर आधारित इस गीत का <स्थाँगा>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 बरखा की तुम में दिल जलता जलता जलता है बरखा की तुम में दिल जलता जलता जलता है आहे, आहे भरते भरते लिखा लिखा आप किस्मत का नहीं चलता चलता चलता है नहीं चलता मिजोरम से आपको अब मैं ले चलती हूँ मणिपुर जहाँ के मणिपुरी नृत्य का अब हम आनंद उठाएंगे मणिपुरी भारत के पूर्वी प्रदेश का गीती नृत्य है इसे मणिपुरी रासलीला या जागोई रास भी कहा जाता है इस रासलीला का मूल प्राचीन नाट्य शास्त्र में मिलता है इस नृत्य का विकास वैष्णव साधना पद्धति और प्राचीन काल से उस क्षेत्र में प्रचलित अनुष्ठानिक और धार्मिक नृत्यों के सुविकसित रूपों के फलस्वरूप हुआ है भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित इस नृत्य को 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी के इस गीत में बड़े मनभावन रूप से प्रस्तुत किया गया था गीत को लिखा था पंडित भरत व्यास ने गाया था लता मंगेशकर ने और स्वरबद्ध किया था संगीतकार उषा खन्ना ने तो सुनते हैं ये गीत और आनंद उठाते हैं मणिपुरी संगीत परंपरा का गीत को सुनकर आपको किस चीज़ का ख्याल आया भाई मुझे तो ख्याल आया गुजरात का क्योंकि जब भी कृष्ण की रास लीला का जिक्र होता है तो गुजरात याद आए बिना नहीं रहता गुजरात के दो बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं रास और गरबा गरबा आमतौर पर नवरात्रि में मां अंबा और मां बहुचर की आराधना करते हुए गाया जाता है जबकि रास आमतौर पर शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है जिसका विषय कृष्ण भक्ति होता है कहते हैं कि विश्व में जहाँ जहाँ गुजराती बसते हैं वहाँ वहाँ गरबा ज़रूर होता है रास गरबा ने ही गुजरात की परंपरा को पूरे विश्व में जीवित रखा है और फिल्मों में इसका प्रयोग होना जाहिर सी बात है गरबे के ठेके पर भी बहुत सारे गीत बने हैं जैसे भोली सूरत दिल के खोटे और भी बहुत सारे गीत हैं लेकिन आज मैं आपको जो गीत सुनवाने जा रही हूँ यह है फिल्म नास्तिक का गीत ये फिल्म उन्नीस में रिलीज़ हुई थी गीत को लिखा था कवि प्रदीप ने और संगीत से सजाया था सी रामचंद्र ने गाया था इसे लता मंगेशकर ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर गरबा के अलग अलग रूप और रास भी आप देख सकते हैं फिल्मांकन भी बहुत ही अच्छा है पर फिलहाल हम सुनते हैं ये गरबा और इसका आनंद उठाते हैं तो आप ले चलती हूं पूर्वी बंगाल यानी कि वो जगह जिसका ज्यादातर अंश आज बांग्लादेश में पड़ता है यहां के लोक संगीत का एक प्रकार है भटियाली भटियाली मांझी गीत है जिसे नाविक भाटे के बहाव में गाते हैं जी हां ज्वार भाटा वाला भाटा क्योंकि भाटे में चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए मांझी लोग गुनगुनाने लग पड़ते हैं और इस भाटा संगीत को ही भटियाली कहते हैं मूलतः इस शैली का जन्म मिमेन जिले में हुआ था जहाँ मांझी ब्रह्मपुत्र नदी में नाव चलाते हुए गाते थे धीरे धीरे यह संगीत फैला और समूचे बंगाल यानी पूर्वी और पश्चिम बंगाल में गाया जाने लगा भटियाली गीतों का मूल विषय मूलतः नाव चलाने मछलियाँ पकड़ने और नदियों से संबंधित होता है भटियाली संगीत प्रकृतिकत्व का प्रतिनिधित्व करता है हिंदी फिल्मों के सबसे प्रचलित भटियाली गीतों को सचिन देव बर्मन ने गाया है जब उनकी आवाज़ में हम कोई भटियाली गीत सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद किसी नाव पर सवार होकर नदी के बहाव के साथ बहे चले जा रहे हैं सुनते हैं उन्नीस सौ की फिल्म बंदिनी का ये गीत संगीतकार एस डी मर्मन गाया भी उन्होंने ही है इस गीत को और इस गीत के गीतकार हैं शैलेंद्र आइए सुनते हैं ये गीत माझी माझी मा ओ हो मेरे माझी मेरे साजन हैं उस पार मैं मनमार हूँ इस पार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 से तुम मेरा नाम ही मिटा देना गुम तो मथा कोई भी अब गुल मेरे भुला देना मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना गुम तो मथा कोई भी अब गुल मेरे भुला देना मुझे आज की विदा मुझे आज की विदा मर के भी रहता इंतजार मेरे साजन है उस पार मैं मन मार पूार ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार ले चल पार मेरे साजन है उस पाला मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की मत खेल मत खेल, खेल मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की मैं बंदिनी पिया की मैं संगिनी हुसा साजन की मेरा खींचती है आंचल मेरा खींचती है आंचल मनमीत तेरी हर पुकार मेरे साथ जन्म है उस पार। पुरे माजी, पुरे माजी, लो, लो, मेरे माझी ब्रह्मपुत्रा नदी का जिक्र हो और आसाम की बात न हो ये तो हो नहीं सकता असाम का लोक संगीत ज़्यादातर हमने सुना है भूपेन्द्र हजारिका जी से पर हिंदी फिल्मों में सलील चौधरी साहब ने 1955 की फिल्म अमानत के लिए हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज़ में असमिया लोक संगीत पर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत गीत संगीतबद्ध किया था जिसे लिखा था शैलेंद्र ने दोस्तों जब भी मैं इस गीत को सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे किनारे चली जा रही हूँ और ब्रह्मपुत्रा नदी की लहरों में भीगी चली जा रही हूँ और यही तो है हमारा निर्मल शुद्ध भावों से सजा लोक संगीत और उनका हमारे मन पर असर आइए आप भी भीग जाइए असमिया लोक संगीत की इन लहरों में से मिली खियां जी डोले डोले जब से मिली से जिया रे रे डोले डोले डोले डोले डोले प्यार के ये जब मिली कुसे अखिया एक चोर हजुमे जी की पतिया फुले मुझब से मिली तुसे अथिया जी अदा डोले से मिली तो से अखियां जल की नटखट खट लहरे कर जाए अजबे इशारे चंचल जल की नटखट खट लहरे कर जाए अजब इशारे होली होले तू भी किसी की बोले रे दुले दुनि दुनि जब से संगली तो कु प्यार ये दिल जैसे बीच थोड़ा नैया प्यार में ये दू जैसे बीच थोड़क नैया प्यार हुआस प्यार हो सच सच पता की मैं इस पार हुआ, उस पार हुआस सच, सच प्यारता हुआ, बार जो पीत दिल को डुबो ले ट प्यारिये बुदोले जब से मिली जिया प्यार के ये दोले रे। दोले ओ दोले ओ जब से मिली कुसिया आसाम से आइए मैं ले चलती हूं आपको देवभूमि उत्तराखंड जहां के पहाड़ों में लोक संगीत बसा है और लोक संगीत में भव्य हिमालय यही कारण है कि जब हम कुमाऊनी और गढ़वाली लोक गीतों को सुनते हैं तो चाहे हम जहां कहीं भी हों खुद को हिमालय के करीब महसूस करते हैं कुमाऊँ प्रदेश के लोक संगीत को बढ़ावा देने का श्रेय बहुत कुछ हद तक श्री मोहन उपरेती को जाता है जो कि थिएटर दिग्दर्शक नाटककार और संगीतकार थे और जिन्हें हिंदुस्तानी थिएटर के पायोनीयर्स में से एक माना जाता है उप्रेती जी संगीतकार सलील चौधरी के खास दोस्त थे उन्होंने सलिल दा को कुमाउनी लोक संगीत की दो धुनें बताई थीं एक तो दीवानी लौंडा द्वारहाट और ओ दरी हिमालय दरी इन दोनों धुनों के आधार पर शरीर धा ने मधुमति फिल्म के दो गीत बनाए दीवानी लौड़ा द्वारहाट पर से चढ़ गये पापी बिचुआ और ओ दरी हिमालय दरी पर से कौन सा गीत बनाया चलिए आपको सुनवाही देते हैं इसे कुमाऊनी झोड़ा चाचरी कहते हैं गीत गाया है लता मंगेशकर ने लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने उन्नीस की फिल्म मधुमती के लिए हम आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो रानीखेत में हुई थी तो आनंद उठाते हैं कुमाऊनी लोक संगीत का और पहुँच जाते हैं हिमालय की वादियों में तारों की में चुराए जागरे, लगे दिन छोटा रात बड़ी रही थी तो साथ में डॉक्टर आरसी मिश्रा जी का भी मार्गदर्शन लेती जा रही थी खासकर उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों के गीतों पर हमारी खूब चर्चा होती रही जब हम हिमाचल प्रदेश के लोक गीतों के बारे में सोच रहे थे तो उन्होंने मुझे एक गीत बताया ये कहकर कि ये हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत पर आधारित है मैं तो हैरान रह गई ये गीत मेरा बड़ा ही पसंदीदा गीत था पर ऐसा तो पहली बार पता चला था कि ये लोक संगीत पर आधारित है मिश्र जी ने इस बात को प्रमाणित करने हेतु एक किस्सा बताया 1987 में वे 4 से 7 जून तक एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए शिमला गए हुए थे उस वक्त मॉल रोड पर वे एक होटल में रुके हुए थे एक बार जब वे बालकनी में खड़े होकर शिमला की रात के नज़ारों का आनंद उठा रहे थे तब एक धुन उन्हें सुनाई पड़ी जिसे शादी का कोई बैंड बजा रहा था धुन सुनकर उन्हें 1948 की फिल्म अनोखी अदा का शमशाद बेगम का गाया और शकील बदायूनी का लिखा एक गीत याद आया वे फौरन होटल के मैनेजर के पास गए और पूछने पर पता चला कि ये तो हिमाचली लोक धुन पर आधारित है मैं भी जब भी इस गीत को सुनती थी मुझे उसमें से पहाड़ों की खुशबू आती थी हमारा लोक संगीत भी कितना अद्भुत है है ना तो चलते चलते सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत पर आधारित अनोखी अदा फिल्म का ये गीत अगले शुक्रवार को इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के साथ इस सरीले सफ़र को लोक धुनों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी सुनना ना भूलें क्योंकि इसमें भी हम आनंद उठाएंगे भारत के कुछ और प्रांतों के लोक संगीत पर आधारित गीतों का मिलेंगे फिर अगले शुक्रवार को तब तक के लिए मुझे यानी ईशा को इजाजत दीजिए नमस्कार कहाँ जाके ओ आज कहाँ जाके नजर टकराई नजर टकराई हुआ क्यों मेरे बस में नहीं आए क्या दिल